नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ दव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वास गृह को अलंकृत किया गया था उनमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृतिम वैकुंठ ब्रम्हालोक कैलाश इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे ऐसा आश्रयजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए वहां अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बांधवों एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे इतने ही में सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया प्रभात काल होने पर धार्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सा आनंद उठे और अपने इष्टदेव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी-जल्दी तैयार हो गए उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए तत्पश्चात धर्म को भगवान शिव के समीप भेजा योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुंचा योगेश्वर शंकर से समुचित बात करके बोले प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर उठिए उठिए आपका कल्याण हो आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए जनवासी में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए धर्म की यह बात सुनकर महेश्वर हंसे उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा तुम आगे चलो मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा इसमें संशय नहीं है भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्मजन वासे में गए तत्पश्चात शंभू भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभू के युगल चरण अरविन्दो का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी तदनंतर लोक आचार का पालन करते हुए भगवान शंभू प्रातः कालीन क्रृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासी हो गए मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को श्री विष्णु को और मुझको प्रणाम किया फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की उस समय जय जयकार नमस्कार था वेद मंत्रों चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी इससे सब और कोलाहल छा गया अध्याय 52 चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक ठहरना सप्त ऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना मेनाका भगवान शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पूरी के बाहर जाकर ठहरना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद तदनंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भेजने के लिए निमंत्रित किया तत्पश्चात देवेश्वर भगवान शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए सहपरिवार भगवान शिव को यह घोषित रीति से अपने घर बुलवाया भगवान शंभू के श्री विष्णु के मेरे सब अन्य देवताओं के मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के चरणों को भी बड़े आदर के साथ धोकर उन सब को गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया मेरे श्री विष्णु के तथा शंभू जी के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया महर्षि नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने-अपने डेरे पर चले गए मुने इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विदित दान मान और आदर आदि के द्वारा सबका सत्कार किया चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सभी दी चतुर्थी कर्म हुआ जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई बहुत से सुंदर दान दिए गए भाती भाती के सुंदर गान और नृत्य हुए पांचवे दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया अब हम लोग यहां से जाना चाहते हैं आप आज्ञा प्रदान करें उनकी यह बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे तथा मुझ पर कृपा करें यह कह कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को भगवान शिव को श्री विष्णु को मुजकुत तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्त ऋषियों को भेजा सप्त ऋषियों ने हिमवान और मैना से समुचित बात कह कर उन्हें समझाया परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया तत्पश्चात भगवान शंभू यात्रा के लिए उदत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उदत हुए उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली मैना ने कहा कृपानीधे कृपा करके मेरी बेटी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिए आप आशुकोष हैं देवी पार्वती के सहस्त्र अपराधों को क्षमा कीजिए मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और रहेगी उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की, की सुध नहीं रहती मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी भगवान शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की वे सब देवता अपने स्वामी भगवान शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर चल दिए वे मन ही मन भगवान शिव का चिंतन कर रहे थे हिमाचलपुरी के भारी बगीचे में आकर भगवान शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे मुनीश्वर इस प्रकार देवताओं सहित भगवान शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया अब भगवान शिव की यात्रा का वर्णन सुनो जो विरह अवस्था और आनंद दोनों से संयुक्त है